परमा प्रसंग एक सौ पैंतीस वने दो प्रभुंति रागिणाम गृह पंचेन्द्रियग्रह स्तप प्र, प्रवर्तते निर्वित्त रागस्य गृह तपोवन हितोपदेश अर्थात विषयी लोगों के मन में वन में भी विकार उत्पन्न होता है निग्रह रूपी तप घर में भी संभव है जिनके बुद्धि शुभ कर्मों में लीन है उन रागा शक्ति रहित व्यक्तियों के लिए तपोवन और घर समान है इसी मन को लेकर कहीं भी जाओ जो भी करो छुटकारा नहीं भोग अनिवार्य है और शायद नए नए बंधनों में जड़ित हो जाओगे पर जो संसार में रहकर ही साधन भजन करके मन को वश में ला सकता है विषयों से आसक्ति शून्य हो सकता है उसके लिए वन और घर दोनों ही एक समान है वह चाहे जहां रहे और चाहे जो करे वह सदा नित्यमुक्त मुक्त और आनंदमय है साधारण लोग बिना बात किए कुछ समय भी नहीं रह सकते यदि कोई बोलने को न मिले तो मन में ही बात करते रहते हैं विचार मग्न रहने का और क्या मतलब है यही अपने आप बात करना ऐसा ही यदि होना है तो व्यर्थ ही ऊटपटांग बोलने बकने से ईश्वर का नाम नाम स्मरण चिंतन क्या अच्छा नहीं कामकाज के लिए अवश्य ही तत्सबंधी लोगों से अनेक बातें करनी पड़ती है परंतु जब अकेले रहो या विशेष कार्य में व्यस्त न रहो तब तो व्यर्थ की भावना चिंता से मुक्त रहकर भगवान का स्मरण मरन और नाम जब ही उचित है अन्य विचार मन में न आए इसके लिए नाम जप के अभ्यास की आवश्यकता है जप है अखंड लगातार एक तान से भगवान का नाम लेने जाना 137 जप के समय नाम और नामी अभेद है यही सोचकर उनका चिंतन करना चाहिए जो नाम है वही नामी है अर्थात नाम लेते ही जिसका नाम है उसी का बोध होता है किसी काम के लिए यदि किसी का नाम लेकर पुकारो तो उसके साथ ही साथ उसकी मूर्ति भी मन के सम्म भाषित हो उठती है और वह भी प्रत्युत्तर लेता है या आ जाता है जब भी ठीक ऐसा ही है यदि ठीक तरह से हो और उनमें ही मन लगा रहे और यह विश्वास भी रहना चाहिए कि मेरी पुकार उनके पास पहुंचती ही है और उसका प्रत्युत्तर मुझे मिलेगा ही प्रार्थना के संबंध में भी ऐसा ही है यदि वह आंतरिक हो अभ्यास करते करते यह भाव परिपक्व हो जाता है मन तदगत हो उठता है एवं उनके सानिध्य की गंभीर अनुभूति होती है इसलिए शास्त्रों में कहा है जपात सिद्धि ही